भाष्यार्थ अध्याय छ्रमण दो शेतकेतुर्भ वाणेयस्त संबंध खिलाधुक्त तदुच्य सप्तम अध्यायान्ते ज्ञान कर्म समुच्चय आध्यायानकर्मसमुच्चय मार्ग कृत अग्ने न सुपथेति तत्रनेथा सद्भाव मंत्रेण सामर्थ्या प्रदर्शिता तो पथेती विशेषणा पंथान कृत विपाक यत् मगा वक्ष श्वेत वा वरुणेय इत्यादि इस ब्राह्मण का संबंध इस प्रकार है यह खिल प्रकरण है इसमें पहले जो नहीं कहा गया वह बतलाया जाता है सप्तम उपनिषद के पंचम अध्याय के अंत में ज्ञान कर्म समुच्चयकारी पुरुष के द्वारा इत्यादि मंत्र द्वारा अग्नि से देवजान मार्ग की याचना की गई है वहां उस मंत्र द्वारा सामर्स्य से अनेक मार्गों की सत्ता प्रदर्शित होती है क्योंकि उसमें सुभथा ऐसा विशेषण दिया गया है और पथ किए हुए कर्मो के फल भोग के मार्गो का नाम है यहाँ श्रुति मंत्र से कहेगी भी। तत्र तति कर्म विपाक प्रतिपत्ति इति सर्व संसार ये सर्वसंसार ग्यूपस आरंभ एक संसार गति कर्मणो विपाक स्वाभाविकस्य स्वाभाक शास्त्रीय से सर्म भोग के कितने मार्ग हैं यह बताकर संपूर्ण संसार की गति का उपसंहार करने के लिए इस ग्रंथ का आरंभ हुआ है बस इतनी ही संसार की गति है तथा इतना ही स्वाभाविक और विज्ञान युक्त शास्त्रीय कर्म का परिणाम है यद्यपि द्वया प्राजापत्या स्वाभाविक पाप्मा न च कार्य कार्यमिति विपाकः प्रदर्शितः शास्त्र विक प्रदर्शितम प्रतिप्त ब्रह्म विद्यारंभे तदवैराग्य विवक्षित्वा कवलन कर्मण पितृलोको विद्या विद्या संयुक्त चर्म दैलोक त्र कर्गे पितृलोक प्रतिपद्य देलोक नो प्रेह अखिल प्रकरण शेष तो इत्यत आरभ्यते अन्ते च शास्त्र श्रेष्ठ यद्यपि दया प्राजापत्या इत्यादि प्रसंग में स्वाभाविक पाप बदला दिया गया है किंतु वहां जिसका यह कार्य है इस प्रकार फल नहीं दिखाया गया तिरण रूपत्व की प्राप्ति तक के लिए मंत्र द्वारा केवल शास्त्रीय कर्म का ही फल दिखाया गया है क्योंकि ब्रह्म विद्या के आरंभ में उससे वैराग्य बतलाना विष्ट है वहां भी केवल कर्म से पितृलोक और विद्या उपासना से तथा विद्या सहित कर्म से देवलोक मिलता है ऐसा कहा गया है वहाँ यह नहीं बताया गया कि, कि किस मार्ग से पितृलोक में जाया जाता है और किस देवलोक को यह बात यहाँ इस खिल प्रकरण में पूर्णतया बतानी है इसी से इसको आरंभ किया जाता है शास्त्र के अंत में तो सबका उपसंहार ही है। न कर्मलो अ चेतावध मृतत्वास्ती हेतुक्त आरंभ यस्मादियम कर्मणो गतिर्न नि व्यापारोस्ती तस्मातावधवा मृतत्व साधनमेंट साम्यां संपद्य इसके स्वा अमृतत्व तो इतना ही है यह भी कहा गया है तथा यह भी बताया है कि कर्म से अमृतत्व की आशा नहीं है कि इसमें हेतु नहीं बताया गया उसे बताने के लिए भी यह आरंभ किया गया है आगे बतलाए जाने वाली तो कर्म की गति है मोक्ष का साधन तो केवल ज्ञान ही है ऐसी स्थिति में आगे का ग्रंथ मोक्ष का हेतु बतलाने में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है सो so, अगले वाक्य से बताया जाता है क्योंकि यह कर्म की गति है और नित्य अमृतत्व में कोई भी व्यापार है नहीं इसलिए इतना ही अमृतत्व का साधन है इस वचन के सामर्थ्य से यह उसका हेतु हो जाता है ज्ञान उपाय संसार का ही कारण है इस नियम रूप सामर्थ्य से ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है यह सिद्ध होता है अभी चोकमेंद तोरक्रांति न गति न प्रतिष्ठा न तृप्तिम पुनरावृत्ति न लोक प्रत्युत्थित्येति त्र प्रतिवचने तेवा एते आहुति हूते उत्क्राम इत्यादि आहुते कार्य मुक्त कर्तुराहुतिलक्षण से कर्मण फल लक्षणस्य कर्मणः क्रांत्यादि कार्य उपपद्यवाद कर्मण कार्यरंभ से साधनाश्रय्वाच कर्मणः इसके सिवा अग्निहोत्र के प्रकरण में ऐसा कहा गया है तो इन सायंकालिक प्रातःकालिक अग्निहोत्र की दोनों आहुतियों की न उत्क्रांति को जानता है न गति को न प्रतिष्ठा को न तृप्ति को न पुनरावृत्ति को और न लोक के प्रति उत्थान करने वाले यजमान को ही जानता है वहाँ उत्तर में वे ये दोनों आहुतियाँ हवन की जाने पर उत्क्रमण करती है इत्यादि वाक्य से आहुति का कार्य बताया गया है यह भी कर्ता के आहूति रूप कर्म का फल है क्योंकि कर्ता का आश्रय लिए बिना आहुति रूप कर्म का स्वतंत्रता से आदि कार्य आरंभ करना संभव नहीं है कारण कर्म का कार्य आरंभ तो कर्ता के लिए ही होता है तथा कर्म साधनाधीन भी होता ही है तोत्रस्तुत्यर्थत्द् होत्र कार्यमु ष अपि अभी यह तदे कर्तु फलमोपदीश्य ष् प्रकार अभी कर्मफल विज्ञान सेवक्षित्वा च पंचाग्निदर्शनमर मग प्रतिपत्ति साधन विधि एवं अशेष संसारगतसंहार कर्मकांडा निषेत द काम प्रणयति, किंतु वहां वह जनक याज्ञ वाक्य संवाद याज्ञ बल्क संवाद अग्निहोत्र की, की, की स्तुति के लिए होने के कारण यह छो प्रकार का अग्निहोत्र का ही कार्य बतलाया गया है किंतु यहां कर्म फल विज्ञान विवक्षित होने के कारण यह बताया जाता है कि वह छो प्रकार का कर्ता का ही फल है उसके द्वारा ही यहाँ उत्तर मार्ग की प्राप्ति की साधन भूता पंचाग्नि विद्या का विधान करना अभीष्ट है इस प्रकार यह संपूर्ण संसार गति का अपसंहार है और यही कर्म कांड की निष्ठा है इन दो बातों को दिखाने के लिए श्रुति आख्यायिका का है प्रवाहन की सभा में श्वेत केतु का आना और प्रवाहन का उसे प्रश्न करना हवा अरुणेय पांचाला परिसद आजगाम स आजगाम जयबलि प्रवाहण पिचालण तमुद्विख्याद इति सभो इति प्रतिशुश्रावाणुशिष्टोन्वशी पित मितिवाच प्रसिद्ध है कि आरुणि का पुत्र श्वेत पांचालों की सभा में आया वह जीवल के पुत्र प्रवाहण के पास पहुंचा जो सेवकों से परिचर्या करा रहा था उसे देखकर कर प्रवाहण ने कहा ओ कुमार वह बोला भो प्रवाहण ने पूछा क्या तेरे पिता ने तुझे शिक्षा दी है तब श्वेतु केतु ने हाँ ऐसा उत्तर दिया श्वेतुकेतुर्नाम तो ऋण सत्पत्यम आरुणे तस्पत्याम आरुणे छ शब्द ऐतिह्या वै निश्चया पिताशिष्ट सन्नात्मनो यश प्रथनाय पंचाला परसम आजगाम पंचाला प्रसिद्धास्सा परसम आगत जीवागर जेशयामी गर्वण स आजगाम जीवलसापत्यम दैवलि पंचालाज प्रवननामान स्वभित्य परिचार्यमात्म परिचरण कार्यंत मितेतन जो नाम से श्वेत केतु था वह अरुणेय अरुण का पुत्र आरुणे उसका पुत्र आरुणेय है शब्द इतिहास का द्योतक है और वही निस्याथक है पिता से शिक्षा पाकर अपना यश फैलाने के लिए पांचालों की सभा में आया पांचाल देशी विद्वान प्रसिद्ध हैं उनकी सभा में आकर उन्हें जीत कर फिर राजा की सभा को भी जीत लूंगा इस प्रकार वह गर्व से वहां गया था वह जीवल के पुत्र जयवली प्रवाहन नामक पांचाल राज के पास पहुंचा, जो अपने सेवकों से परिचारण अर्थात अपनी परचर्या सेवा करा रहा था सराजापुर में तद्याभिमान गर्भम श्रुवा विनोम मत्वा तमुद्विक्षोत् प्रेक्षागत मात्र कुमारा कुमारा इति संबोध्य भर्सनाथु प्लुति मुक्ता स प्रतिशुश्रा भो इति भो इत प्रतिपी क्षत्रिय प्रत्युक्वान्द्ध स अशिष्टोशि शासी भवसी किं पित्रे राजा प्रत्याहेतर ओमिति बाढ़ मनुष्योश्मी पर उस राजा ने पहले से ही उसके विद्याभिमान और गर्व के विषय में सुनकर यह विचारते हुए कि इसे विनित करना चाहिए उसे देखकर आते ही ओ कुमार इस प्रकार संबोधन करके पुकारा यहाँ पु, कुमार तीन प्लुत स्वर निर्भसना झलकने के लिए है इस प्रकार पुकारे जाने पर उसने उत्तर दिया भो भो या उत्तर यद्यत्रियों के लिए उचित नहीं है तो भी क्रोधित होकर उसने ऐसा कहा क्या पिता ने तुझे अनुशिष्ट शिक्षित किया है ऐसा राजा ने कहा तब श्वेत केतु बोला हाँ हाँ पिता ने मुझे शिक्षा दी है यदि तुम्हें कुछ संदेह हो तो पूछो प्रवाहण के पांच प्रश्न और श्वेत केतु का उन सभी के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना यद्यव यदि ऐसी बात है तो वेथ यथेम प्र, प्रयत्यो विप्रतिप्य आईति नेवाच वेथो यथेमं लोकनप्यंता आवाच वेथो यथा लोकएं बहु पुनः पुनः प्रयद्भि संपूत आई ने हवोवाच नेथो अतिथ्याहुुत्याुतया हूतायापह पुषवाचो भू सुत्था वंदती नेती हवोवाच नेथो दथ प्रतिपदम पितृयान सेवन पथा प्रतिप्य पितृयायन वापी नरिशेच आशृणव पितृणमह देवानात मर्त्याम ताभ्यादम विश्वत समेती यदंतरा पितर मातरम चेतनाहमत एक भेदेती होवाच जिस प्रकार मरने पर यह प्रजा विभिन्न मार्गों से जाती है सो क्या तू जानता है श्वेत के बोला नहीं राजा जिस प्रकार वह पुनः इस श्लोक में आती है सो क्या तुझे मालूम है नहीं ऐसा श्वेत केतु ने उत्तर दिया राजा इस प्रकार पुनः पुनः बहुतों के मरकर जाने पर भी जिस प्रकार वह लोग भरता नहीं है सो क्या तू जानता है नहीं ऐसा उसने कहा राजा क्या तू जानता है कि कितने बार की आहुति के हवन करने पर आप अर्थात जल पुरुष शब्दवाच्य हो उठ बोलने लगता है नहीं ऐसा श्वेत ने कहा क्या तू तो, देवयान मार्ग का कर्म रूप साधना अथवा पितृयान का कर्म रूप साधन जानता है जिसे करके लोग देवयान मार्ग को प्राप्त होते हैं अथवा पितृयान मार्ग को हमने तो मंत्र का यह वचन सुना है मैंने पितरों का और देवों का इस प्रकार दो मार्ग सुने हैं ये दोनों मनुष्यों से संबंध रखने वाले मार्ग हैं इन दोनों मार्गों से जाने वाला जगत सम्यक प्रकार से जाता है तथा यह मार्ग द्युलोक और पृथ्वी रूप पिता और माता के मध्य में है इस पर श्वेत केतु ने मैं इनमें से एक को भी नहीं जानता ऐसा उत्तर दिया विजानासी किम यथा विजासी कि प्रकारेणमा प्रजा प्रसिद्धा प्रतिहो विप्रतिपद्यन्ता प्रतयोग म्रियमाणा विप्रीप्यता आती विप्रीप्य विचारणार्लुति सामने मार्गे गीना मग्दैविध्यम य काशिद प्रजा मार्गेण गच्छन्ति अनेगेण ग्छति कशिद यथा यहा प्रजा विप्रीप्येत ने होवाची तरह जिस प्रकार यह प्रसिद्ध प्रजा प्रेत होने पर मरने का विप्रतिपन्न होती है सो क्या तू जानता है यहाँ विप्रतिप्यता तीन इसमें स्वर प्रश्न के लिए है समान मार्ग से जाती हुई प्रजा के जहाँ से दो प्रकार के रास्ते हो जाते हैं वहाँ कुछ प्रजा तो अन्य मार्ग से जाती है और कुछ दूसरे से इस प्रकार उन प्रजाओं की विभिन्न गति होती है तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार उस प्रजा की विभिन्न गति होती है वह क्या तू जानता है इस पर इतर श्वेत केतु ने कहा नहीं तरह ही वैदू यथेम पुनः इति आनरापदे यथा पुनरागछति नेति लोक नेच शेतु वेद यहास लोक एवं प्रसिद्ध नान्येन पुनः पुनरस्कृत प्रयद्भन प्रकारेण न संपूतता इति न संपू ते सौ लोकस्तक है वो वाचा तो फिर जिस प्रकार प्रजा पुनः इस श्लोक को प्राप्त होती है पुनः इस श्लोक में आती है वह क्या तू जानता है श्वेत केतु ने कहा नहीं तो क्या तू जानता है कि किस प्रकार इस प्रसिद्ध न्याय से प्रजा के पुनः पूरा निरंतर मरते रहने पर भी वह लोक कैसे किस प्रकार से नहीं भरता अर्थात जिस प्रकार वह लोक नहीं भरता सो क्या तुझे मालूम है इस पर भी श्वेतु ने नहीं ऐसा कहा वेथो यतिथ्याख्यामाहुत हुतायापुरशवाच पुरुष से याक यकवाचो भूत पुरुषा शच्या वू यणता पुरुषवाचो समुत्था सम्यक उत्थता सत्यो इति नेति वन ने क्या तू जानता है कि यतीथ्याम जितनी संख्या वाली आहुति के हवन किए जाने पर आप जल पुरुष वाक पुरुष की जो वाक है वही जिसकी वाक है इस प्रकार पुरुष वाक होकर अथवा पुरुष शब्द शब्दवाक्य होकर जिस समय वह पुरुषाकार में परिणित होता है उस समय पुरुषवाक होता है समुत्थय सम्यक प्रकार से उठकर बोलता है चेतकेतु ने नहीं ऐसा कहा जानस्य पथो मार्गस्य प्रतिपद प्रतिपद्यते प्रतिपद यतिपत तापद पितृण पितृयान वा प्रतिपदम शब्द प्रतिप्छब्दवाच्यम यहािष्ट कर्म कृत्वर्थ दान वह पथन मग प्रतिप्यते पितृयान वाक कृत् प्रतिप्य प्रतिपुच्यते प्रतिपम कि देलोक पितृलोक प्रतिपत्ति साधन किं वेतेथ यदि ऐसी बात है तो क्या तो देवयान मार्ग के प्रतिपद जिसके द्वारा पुरुष प्रतिपन्न होते गमन करते हैं उसे प्रतिपद कहते हैं उस प्रतिपद को तथा पितृयान के प्रतिपद को जानता है श्रुति प्रतिपद शब्द का अर्थ बतलाती है जो कर्म करके अर्थात यथा कर्म करके देवयान या पितृयान मार्ग को प्राप्त होता है वह कर्म प्रतिपद कर है उस प्रतिपद को क्या तू जानता है अर्थात क्या तुझे देवलोक और पृथ्वलोक की प्राप्ति के साधन का ज्ञान है अप्य प्रकाशक ऋषे मंत्र वचो वाक्य न शुतमस्त मंत्रोप्य प्रकाशको विद्य कोश मंत्रुच्य द्वे द्वौ मगनम शुतवानि तयरे पितृण प्रापि पितृलोकसबद्धा तथा श्रुत्या पितृलोक प्राप्त अहम शुण्व संबंध देवना देवा देवान्पयती सानुभाति पितृं गच्छन्ते ग्छतीच्य उता मर्त मनुष्याण संबंधि मनुष्या एव श्रुतिभ्या गर्थ ताभ्यातिभ्याम इद विश्व समस्त मेंजत गेति संगच्छते हमने इस अर्थ के प्रकाशक ऋषि अर्थात मंत्र का वाक्य भी सुना है अर्थात इस अर्थ का प्रकाशक मंत्र भी विद्यमान है वह मंत्र कौन सा है सो बतलाया जाता है मैंने दो मार्ग सुने हैं उनमें एक पितृगण की प्राप्ति कराने वाला अर्थात पितृलोक से संबद्ध है तात्पर्य यह है कि उस मार्ग से पुरुष पितृलोक को प्राप्त करता है मूल में अहम अशृणवम इस प्रकार व्यवहित पदों का संबंध है और दूसरा मार्ग देवताओं का यानी देवताओं से संबद्ध है अर्थात जो देवताओं को प्राप्त कराता है वह है किंतु इन दोनों मार्गों से पितृगण और देवताओं के पास कौन जाते हैं शो बतलाया जाता है ये दोनों मार्ग मर्त्यों के यानी मनुष्यों के संबंधी है अर्थात इन मार्गों से मनुष्य ही जाते हैं उन मार्गों से जाने वाला यह संपूर्ण जगत सम्यक प्रकार से जाता है तेज द्वे सृति यदंतरा यथोन्तरा यदंतरा पितरम महातरम च माता मतरा मध्य कौ तौ माता पितरों द्यावा पृथ्वी दवा पृथिव्यालह इं वै मातासौ पिता इति ही व्याख्यातम ब्राह्मणे अंड कपाल योर मध्ये संसार विषय एवैते मृतत्व नात्य इतर आह ना प्रश्न च अपि प्रश्न न वेद नाहम वेदेत हो वाचा श्वेतकेतु हो ये दोनों मार्ग यदंतरा जिनके मध्यवर्ती है उन माता पिता को क्या तू जानता है अर्थात ये माता पिता के मध्य में है वे माता पिता कौन है द्युलोक और पृथ्वी रूप ब्रह्मांड कपाल यह पृथ्वी ही माता है और वह द्युलोक पिता है इस प्रकार ब्राह्मण द्वारा व्याख्या की जा चुकी है ब्राह्मण कपालों के मध्य में से ये दोनों मार्ग संसार विषयक ही है आत्यंतिक अमृतत्व की प्राप्ति के लिए नहीं है इस पर दूसरे ने कहा मैं इस प्रश्न समुदाय से एक भी प्रश्न को नहीं जानता मुझे किसी का पता नहीं है ऐसा सेत बेतू ने कहा